गीता तत्व चिंतन पतन का मनोविज्ञान एकमात्र एक, एक उदाहरण है ऐसे कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं किसी की संपत्ति के प्रति लिप्सा बनी रहती है जमीन जायदाद का चिंतन बना रहता है और ऐसा चिंतन मुकदमा अदालत के चक्कर में डालकर उसका सर्वनाश कर देता है जब मैं उत्तराखंड में समय बिता रहा था तो मेरे साथ एक सन्यासी रहा करते थे वे भी युवक थे संपन्न परिवार से आए थे पिता ने जमीन के रूप में एक बड़ी संपत्ति उनके लिए छोड़ी थी पर उन्होंने सन्यास का जीवन बिताना तय किया वशिष्ठ गुफा में मेरा उनसे परिचय हुआ था मुझे वे बड़े अच्छे लगे थे उत्तरकाशी के पास एक स्थान पर हम दोनों साथ साथ रहा करते एक दिन उनके पिता की मृत्यु का समाचार आया वे अपने घर गए और कुछ दिनों बाद लौट आए पर अब उनकी साधना में विघ्न दिखाई पड़ने लगा उनके मन में अपनी संपत्ति का चिंतन होता वे मुझसे कहते कि मेरे भाई मेरी ज़मीन हड़प लेना चाहते हैं मैं उन्हें समझाता कि जब आपने सब कुछ छोड़ ही दिया है तो यह सब क्यों सोचते हैं भाइयों को अपनी ज़मीन दे दीजिए नहीं वे कहते मैं अपने गाँव के एक मंदिर को अपने भाग की जमीन देना चाहता हूँ और मेरे भाई लोग रोड़ा अटका रहे हैं या तो मैं धर्म का काम ही करना चाहता हूँ वे विचलित बने रहते मैंने कई बार उन्हें समझाया कि जिस उद्देश्य से आप उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं उसकी पूर्ति की ओर ध्यान दीजिए संपत्ति का ध्यान छोड़ दीजिए पर वे ऐसा नहीं कर सके अंत में यह कहकर वहाँ से अपने गांव गए कि मुकदमा करके अपनी ज़मीन अपने कब्जे में लूँगा और मंदिर को वह में दे फिर यहाँ आकर निश्चिंत मन से साधना करूँगा वे मुकदमा जीत भी गए और अपनी जमीन पर कब्जा भी कर लिया पर बीच में उन्होंने संन्यास का बाना छोड़ दिया और वह जमीन मंदिर को दान में न दे अपने गृहस्थी बसाकर बैठ गए अब यह गृहस्थी बसाना कोई गलत काम नहीं है पर इस उदाहरण का तात्पर्य यह बताना है कि विषय का चिंतन कैसे साधक को धीरे धीरे लक्ष्य से दूर कर देता है और अंत में उसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अयोग्य बना देता है यदि विषय के चिंतन को प्रारंभ में ही नष्ट कर दिया जाए तो पतन का क्रम वहीं रुक जाता है और साधक की रक्षा हो जाती है जब सीढ़ियों पर गेंद हाथ से फिसली तो पहली सीढ़ी में उसे पकड़ना आसान है यदि उसे तब न पकड़ा जा सका तो नीचे की सीढ़ियों पर टप्पा खाती हुई उस गेंद को पकड़ना कठिन हो जाता है इसी प्रकार मन को यदि उसकी पहली फिसलन में ही पकड़ लिया जाए तो साधक पतन से बच जाता है। मन की फिसलन को तुरंत तरह देना मानो उनके पतन के रास्ते को खोल देना है यही बात उपरयुक्त दो श्लोकों में प्रकट की गई है इसलिए जो बुद्ध की स्थिरता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सावधानी रखनी पड़ेगी कि विषयों का चिंतन मन में न हो विषयों के संबंध में विचार करने से जो सुखानुभूति मन में होती है उसे विश्व समझकर काटने का प्रयास करें। जैसे किसी को खुजली हो गई खुजलाना अच्छा तो लगता है पर उसकी परिणति असह्य जलन और यंत्रणा में होती है इसलिए विवेकी पुरुष खुजली के खुजलाने पर भी प्रयत्नपूर्वक उसे हाथ लगाने से बचेगा साधक को इसी प्रकार विषयों के चिंतन से बचना चाहिए खुजली को एक बार खुजला देने पर जैसे हाथ को खुजली से हटा लेना बड़ा कठिन है उसी प्रकार मन से भोग सुख का रसास्वादन लेने पर वहां से उसे हटाना कठिन हो जाता है